संतानहंतारो पाबुजरे वह स्निया प्रणमा यदनु्रह दो जंतु सर्वुखागो भव तमहमेम्लभनंदनम जनशला कया चुन्मील तस्म नमः नम नमा हृदय शेषे लीला क्षीराभिशानम लक्ष्मीसहस्रलीलानम कला निधि चुर्भिचतर्भ चतुर्भिष्ट्रिभिस्तथा षडिर्विराजते यो सौ पंचधार हृदय पिछली बार वैसे तो सड़सठवीं कारिका तक हुआ था ऐसा मुझे ध्यान है थोड़ा उसका आगे का अनुसंधान लेते हुए नीचे आगे बढ़ते हैं इकसठवीं कारिका में श्री गोपीनाथ जी ने समझाया कि नावैष्णव सहवसेत नतई संसर्गमाचरेत आचरेत प्रसंगेशु हरिम यहां ये कहा कि अवैष्णव के साथ गी वैष्णव को नहीं रहना चाहिए किसी तरह अवैष्णव का संग भी नहीं करना चाहिए और अगर कभी अवैष्णव का संग हो जाए तो ऐसी स्थिति में प्रभु का ध्यान करना चाहिए अब ये जो आज्ञा है वो आज्ञा का आशय या हार्द समझना चाहिए कि अगर हम वैष्णव जीवन जीने का हमारा संकल्प है तो वैष्णव जीवन के अनुरूप और उसमें हमें सहायक हो ऐसे लोगों का संग अगर हम करते हैं तो हमारे लिए वो लाभप्रद है यदि उसमें प्रतिकूल हों ऐसे लोगों का संग हम करते हैं या ऐसे लोगों के साथ हमारा रहना होता है तब उस स्थिति में वो हमें आगे बढ़ने में सहायक नहीं होंगे रुकावट तो रूप भी हो सकते हैं अब जो जितना समर्थ हो अपनी स्थिति में उस हिसाब से उसे इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए मूल बात हमारे अंदर का जो भाव है और हमारी आनंदिता है या भगवान निष्ठा है उसके ऊपर सब कुछ आधार है यानी ऐसे मलेच्छ देशों में या ऐसे मलेच्छों के बीच में रहने वाले भी अपने भगवत धर्म का पालन अच्छी तरह कर पाते हो ऐसा भी संभव है और ये भी उससे विपरीत भी संभव है कि चारों ओर वैष्णवता का माहौल हो फिर भी आंतरिक दृढ़ता या निष्ठा नहीं होने के कारण हम अपने धर्म का वैष्णव धर्म का पालन न कर पाएं पर आरंभ की अवस्था में तो ये कुछ नियम ऐसे होने चाहिए कि जिससे कि हम अपनी दिशा से भटक न जाएं इसलिए अगर हमारे पास विकल्प हैं तो हमें ऐसे परिवारजनों का संघ या चयन करना चाहिए कि जो स्वधर्म के अनुकूल हो यानी शादी ब्याह अगर हमें करने हैं तो ऐसो, ऐसे लोगों को हम पसंद करें परिवार में जो हैं पर उनकी आस्था वैष्णव सबकी एक सी न हो तो जिनकी अधिक वैष्णव धर्म में आस्था है उनका संग हम अधिक रखें और जिनकी आस्था इतनी अधिक नहीं है ऐसे परिवारजनों के साथ हम जो लौकिक या औपचारिक संबंध है उनको रखें तो ये जैसे जैसे हमारी निष्ठा बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम अपने ही जीवन में इन चीजों को इन चीजों का अनुसरण कर सकते हैं जैसे किसी विषय में हमारी रुचि है तो शुरू में ऐसा होता है कि जो कोई नए प्रदेश में हम जाते हैं उस समय वहां के लोक रिवाज वहां का खान पान वहां का पहनना ओढ़ना इन सब विषय में हमारे लिए कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती है तो जो भी कुछ हमारे सामने आता है उसको हम एक बार आजमा लेते हैं चलो ऐसा करके और हर किसी को हम एक के बाद एक आजमाते हैं उसके बाद धीरे धीरे उसमें अनुकूल प्रतिकूलता का हमें बोझ होता है और जब हमें ऐसा लगता है कि अब ये चीजें हमारे प्रतिकूल हैं तब उनको छोड़ देते हैं हम और जो अनुकूल होता है उसका हम ग्रहण करते हैं इसी तरह जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं विद्यालय में तो बहुत बच्चे एक वर्ग में होते हैं सबकी रुचि एक सी नहीं होती है पर जिसकी अधिक रुचि जिस विषय में होती है उनका अपना अपना एक गुट बन जाता है वो दूसरे गुट से अलग हो जाते हैं जैसे खेलने में अधिक रुचि रखने वालों का अलग बन जाता है पढ़ाई में रुचि रखने वालों का अलग बन जाता है कोई घूमने फिरने की मैं रुचि हो उनका अलग बन जाता है खाने पीने वालों का अलग बन जाता है तूफान करने वालों का एक और बन जाता है तो वो अपने अपने रुचि के अनुसार और अपने अनुकूल जो संग होता है वो खोज लेते हैं और उसमें वो इतने ओतप्रत हो जाते हैं कि दूसरे लोगों का संग स्वतः छूट जाता है उसे छोड़ने के लिए कहना नहीं पड़ता है जैसे पढ़ाई में रुचि वाले होते हैं वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको ये कहने की जरूरत नहीं है कि तूफानी या रखड़ू जो बच्चे हैं उनका संग मत करो वो उनकी रुचि ही उनको अपने आप अलग कर देती है इसी तरह जब तक निष्ठा हमारी किसी भी क्षेत्र में मजबूत नहीं होती है तब तक हम सूखे पत्ते जो पेड़ में से खिर पड़ते हैं और जहां हवा आती है वहां उसे उड़ाकर ले जाते हैं उस तरह से हम यहाँ वहां उड़ते रहते हैं तो जो पत्ते अपनी शाखा के साथ जुड़े हुए हैं वो तेज हवा से हिलते जरूर हैं और अपनी स्थान को नहीं छोड़ते हैं तो जो निष्ठाशील हैं उनकी स्थिति ये बनती है कि वो स्वयं भी वैष्णव का संघ चाहेंगे अवैष्णव के संग से अपने आप दूर रहेंगे इसी तरह जो पारिवारिक संबंध होते हैं उनके विषय में भी उनकी ऐसी निष्ठा और ऐसी समझ बन जाती है कि हमें वैष्णवों के साथ ही हमें संबंध रखना और ये जो संबंध है उसमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो दूसरे से द्वेश के कारण ये हम अपना एक अलग दायरा बनाते हो ऐसा नहीं है पर स्वधर्म के आग्रह से अपनी रुचि से अपनी जो जीवन की दिशा है उस दिशा के अनुकूल जो है उनकी पसंद पसंदगी हम करते हैं इसलिए अन्य के से इसका संबंध नहीं है ये जो कहा जा रहा है कि अवैष्णव के साथ नहीं रहना या अवैष्णवों का संसर्ग नहीं करना वो अन्य के द्वेश के साथ इसका कोई संबंध नहीं है वो स्वधर्म में अपनी निष्ठा बढ़े उस दृष्टि से कही गई बात है और ये बात ऐसी है कि धर्म के क्षेत्र में नहीं सभी हमारे लोग समाज के क्षेत्र में व्यवसाय के क्षेत्र में खेलकूद के क्षेत्र में सभी जगह ये देखा जाता है जैसे कोई संगीत में रुचि रखता हो तो उसे उसका जो शिक्षक है वो ये कहेगा कि तुम जो संगीत में रुचि वाले हों ऐसे लोगों का संग करो जो व्यवसाय में रुचि वाला होगा वही कह रहे तुम तो अपने व्यावसायिक संबंधों में ज्यादा ध्यान दो खेलकूद वाले में वहां कहेंगे तो ये सभी जगह बातें, वही बात को यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपका जीवन का लक्ष्य है वो वैष्णव जीवन है तब फिर आपको वैष्णवों के संग में आग्रही होना चाहिए और अवैष्णव के संग से बचना चाहिए और ये जो संघ है वो ऐसा नहीं है कि हम पड़ोस में कोई वैष्णव न हो अवैष्णव रहता हो तो हम अपना घर बदल दें या कोई ग्राहक हमारे पास आए वो वैष्णव न हो तो हम उसको हम कोई माल न बेचें या कोई नौकर हमारे पास आ रहा है वो अगर वैष्णव नहीं है तो हम उसको नौकरी पे न रखें या दूध वाला या अखबार डालने वाला वैष्णव न हो तो हम उससे दूरी अखबार न ले ऐसा उसका मतलब नहीं है ये मतलब ये है कि जब भी हम धर्म की दृष्टि से किसी का संग करना चाहें तब हमें वैष्णव के ऊपर हमारी पसंदगी उतारनी चाहिए व्यवसाय में व्यवसायिक सिद्धांत के दृष्टि से जो व्यवसाय करने योग्य हो उससे हम व्यवसाय करें स्कूल कॉलेज या बाहर का जो पढ़ाई है उसमें उस क्षेत्र में, उस में जो अच्छा हो विद्यार्थी उसका हम संघ करें अगर कोई वैष्णव भी है हमारे साथ पढ़ाई कर रहा हो तो अगर वो पढ़ाई में तेज नहीं है और ऐसे व्यक्ति का संग है वो पढ़ाई में हमारा विकास नहीं कर सकती है तब फिर हम उसको छोड़कर और अवैष्णव हो उसका भी हम कर सकते हैं तो विवेक ये है कि धर्म की दृष्टि से जब हमें किसी का संघ करना है तब हमें वैष्णव के संघ के ऊपर पसंदगी उतारनी चाहिए ये उसका मतलब है जैसे हम कहीं यात्रा तीर्थ पर जा रहे हैं तो वैष्णव के साथ वैष्णव तीर्थ में जाए हम कुछ भगवद्वार सत्संग करते हैं सिद्धांत चर्चा करते हैं या प्रभु सेवा संबंधी कुछ हम कार्य कर रहे हैं तब हम वैष्णव के संघ को पसंद करें ये उसका मतलब है तो इस बात को यहां समझना चाहिए कभी हर परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है कभी यह भी हो जाता है कि वैष्णव नहीं हो ऐसे भी हमारे माथे आप पड़े जहां आकस्मिक उनके साथ हमारा संबंध हो जाए मिलना हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो हमारे धर्म के अनुकूल विचार न रखते हों उनका आचार ऐसा न हो उनकी बोलचाल में ऐसी बातें आती हूं कि जो हमारे वैष्णव धर्म के अनुकूल न हो तब ऐसी स्थिति में हमें प्रभु का ध्यान बनाए रखना चाहिए उसके बाद शुद्धि के विषय में बासठवीं तारी में समझाया कि हमें देह शुद्धि सदा करनी चाहिए ये हमारे का कोई विशेष आचार नहीं है सनातन धर्म में जो शुद्धि के नियम कहे गए हैं उसी का यहाँ पुनरुच्चार श्री गोपीनाथ जी कर रहे हैं देह शुद्धि हमें करनी चाहिए शुद्धि जो है वो अशुद्धि के सामने शुद्धि होती है तो किन किन परिस्थिति में हमारी देह अशुद्ध हो जाती है उसका ज्ञान हमें हमारे शास्त्र से प्राप्त कर लेना चाहिए और जो शुद्धि होती है वो सापेक्ष होती है यानी देव कार्य भगवत सेवा ऐसे कार्य से के साथ जुड़ी हुई जो शुद्धि है वो कुछ अलग प्रकार की होती है उससे बाहर भोजन आदि करना है या शास्त्रीय कर्म करने हो या लोक समाज के कुछ कार्य करने हो उसके लिए कुछ अलग तरह की शुद्धि होती है तो कौन से कार्य के लिए हमें शुद्ध होना है यानी तैयार होना है उसको समझकर उसके अनुरूप अशुद्धि का ज्ञान हमें शास्त्र के द्वारा प्राप्त करना चाहिए और उस अशुद्धि को दूर करने के लिए शास्त्र ने जो नियम बताए हों इसके अनुसार हमें शुद्धि करनी चाहिए एक छोटे से दृष्टांत से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई कर्म है जो कर्म ये कहता है कि आप चाहे गंगा जल से ही क्यों स्नान ना कर लो पर जब तक आप मंत्र द्वारा मार्जन स्नान नहीं कर लेते हो तब तक उस कर्म के लायक शुद्धि आपके भीतर नहीं आती तो कोई गंगा तट पर बसने वाला गंगा में डुबकी लगाकर उस कर्म को करने बैठे और पंडित जी ये कहें कि अब तुम ओम आपो हिष्ठा मयो भूस्तान ऊर्जे दशासन इस तरह से मार्जन स्नान करें वो ये कहे कि मैं तो गंगा से स्नान करके आया हूं तो इससे अधिक पवित्र तो और कुछ हो ही नहीं सकता है तो मुझे स्नान की क्या आवश्यकता तो है तो आवश्यकता है तो कि वो स्नान एक अलग स्नान है कर्म के लिए कर्म के अंतर्गत जो नियत किया गया है वो स्नान तरह तो का स्नान है अब मंत्र से मार्जन स्नान करके कोई आया और पंडित ने उसके ऊपर छीटे डाले मानो अब उसे प्रभु सेवा में जाना है कुछ मार्गी प्रणाली से तो हम ये कहेंगे कि उसे फिर से स्नान करना होगा क्यों अप्रस्थ छू गई तो गंगा का स्नान किया हुआ कर्म में नहीं चल रहा है कर्म में स्नान किया हुआ जो सीटा उड़ा हुआ है वो कुट्टी मार्ग की सेवा में काम नहीं आ रहा है तो हमें शुद्धि अशुद्धि को सापेक्ष देखना चाहिए आया ना समझ में कुछ ऐसी अशुद्धियां होती हैं कि कर्म में ये कहा जाता है कि तुम हाथ धो लो तो हाथ धोने का मतलब होता है छोटी सी जो आचमनी होती है उससे उंगलियों के ऊपर जल डालो और बस इतना कर लो जैसे गुजराती लोग खाना खाके और कटोरी में हाथ से ऐसा कर लेते हैं हाथ धुल गए तो कर्म में वो मान्य गिना जाता है कि अप उपस्पृश्य जल को हाथ में छुआ दो बस हो तो गया जल शुद्धो पर वो अप उपस्पृश्य है वो हमारे यहां शुद्ध नहीं माना जाता है यहां तक हमें दोनों हाथों को आगे पीछे से धोना होता है अब हमारे संदर्भ की बात नहीं है तो मुसलमान को अगर नमाज पढ़नी हो तो उतना भी शुद्ध नहीं माना जाएगा उसे यहां से कोहनी तक हाथ धोते हैं समझे ना जल को लेते हैं ऐसे लेते हैं और यहाँ कौनी तक देते मार से भी मुसलमान आगे बढ़ गए वो नमाज पढ़ने से पहले नहाना जरूरी नहीं है तुम छह महीने नहीं नहाए हो तब भी नमाज पढ़ सकते हो तो नमाज पढ़ने से पहले हाथ इतने धोने चाहिए यहां मुंह धोना चाहिए ऐसे समझे ना तो वहां की उसे वो आप अलग करेगी आप तो ये भी सापेक्ष है शुद्धि अशुद्धि स्नायात कर्मणि मंत्रतः दीह शुद्धि सदा का यानी कर्म में मंत्र से स्नान करो भगवत सेवा उपयोगी जो स्नान है उसमें पूरा माथा बाल भिगो कर और हमें स्नान करना चाहिए ये सब चीजें हैं वो आसुरी भाव या बहिर्मुखता है उसको हम दूर करते हैं उस दृष्टि से कहा गया यानी हम जब हमारे लौकिक जीवन में से प्रभु सेवा में जीवन में जा रहे हैं या प्रभु जा रहे हैं उस समय स्नान करके जाने का हेतु यह है कि प्रभु सेवा से अतिरिक्त जो अन्य मनोभाव हमारे भीतर हों वो जल के स्नान के साथ मेल के साथ कचरा बनकर निकल जाए और हमारे मन में ये बात रहे कि अब हम केवल प्रभु कार्य के लिए दूसरा कोई संसर्ग हमारे साथ नहीं रह गया तो हम रात को सोकर अच्छे बुरे सपने आए हो कुछ अगले दिन कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कुछ ऐसा तामसी कोई व्यवहार हमसे हो गया हो। उन सब चीजों को हम स्नान करने के साथ धो देते हैं और प्रभु सन्मुख में उपस्थित होते हैं स्नान होने के बाद भी गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं करशुद्ध ही विशेषता हमारे हाथों को हमें बार-बार विशेष रूप से शुद्ध करते रहना चाहिए क्योंकि हम जो स्नान के बाद जितने भी हम कार्य करते हैं सब कार्य हाथ से ही होते हैं और हाथ का स्पर्श कहीं भी होता है यानी ऐसी चीजों से भी हो जाता है कि जहां हमारे पांव लगे होते हो या कहीं गंदगी हो तो हमारे जो हाथ हैं वो प्रभु को स्पर्श करने लायक या प्रभु संबंधी पदार्थों को स्पर्श करने लायक शुद्ध बने रहें उसके लिए जब जब भी वहां स्पर्श करना हो हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए इसलिए शरीर में कहीं खुजाल करें माथा खुजाले या तो ये सब चीजें हैं या हाथ को हम जमीन में इस तरह से रख कर खड़े हों बैठे या कोई ऐसी चीजों का स्पर्श करें जैसे दरवाजे का हैंडल है तो कई लोग झूठे हाथ से भी उसको खोलते रखते हों इसी तरह आजकल फोन है ये सब चीजें भी ऐसी कि जो किसी भी अवस्था में कैसे भी हाथ से हम उसको छूते करते हो तो प्रभु सेवा में इन सब चीजों को अपवित्र माना जाता है तो हमें ए, उनके स्पर्श होने पर हाथों को धोना चाहिए और तो कई लोगों को ऐसी बुरी आदत भी रह जाती है बचपन से नाखून को दांत से काटने की या ऐसे सब तो वो सब भी प्रभु सेवा में वो अच्छी बात नहीं है इसलिए आज्ञा करते हैं कि विशेषतः करशुद्धि कार्या स्नान तो हम करेंगे वो तो हम एक बार करते हैं सुबह नहाने के बाद हाथों की शुद्धि तो बार बार करते ही रहना चाहिए कभी हमें ऐसा हो कि नहीं हमने कुछ भी कहीं भी हाथ लगाया नहीं है पर थोड़ा ज्यादा समय बीत जाए और हाथ का कार्य प्रभु संबंधी कुछ कार्य में होना हो तो फालतू में भी एक बार हाथ को धो ही लेनी चाहिए हमें अभ्यास रखना चाहिए इसी तरह स्वपात्र भगवत पात्रम स्नान पात्रम हमारी जो चीज वस्तुए हैं उनको प्रभु के कार्य में आने वाली चीज वस्तुओं से अलग रखनी चाहिए कोई एक नहीं करना चाहिए वस्त्रों के बारे में भी यही नियम रखना चाहिए एवं वस्त्रेपि भी विज्ञे शुद्ध शुद्धि स्वैषणवी गोपेय स्वागम पाक सेवाम हरेरती क्योंकि तो वस्त्र में ये होता है कि जैसे हमने एक बाल्टी में वॉशिंग पाउडर डालकर हमारे कपड़े डाल दिए हमारे कपड़े पसीने वाले होते हैं गंदे होते हैं उसी में हमने प्रभु संबंधी भी वस्त्र डाल दिए तो वो उचित नहीं है तो प्रभु के वस्त्र हैं या साज के वस्त्र हैं उन सबको अलग पात्र में अलग स्थान पर उनको धोना चाहिए इसी तरह स्वागमाचारम गोपय हमारे जो वैष्णव वैष्णवाचार्य हैं या आगम शब्द से जो नारद पंश रात्र ये जो वैष्णव तंत्र कहा गया है जहां पर प्रभु की सेवा पूजा संबंधी सब बातें शास्त्र में कही गई हैं वो सब वैष्णव वैष्णवाचार्य आगमाचार कहा जाता है तो उन आगमाचारों को जो अन्य है यानी अवैष्णव है उनसे उनका गोपन करना चाहिए यानी उसे सीक्रेट रखना चाहिए सबके सामने हमारे आचारों को प्रकट नहीं करना चाहिए इसी तरह पाक सेवाम हरे रपी प्रभु की जो रसोई है प्रभु को जो भी हमें भोग समर्पित करने हैं और उसको जो हम तैयार करते हैं उन भोग सामग्री को सिद्ध की हुई या सिद्ध होती हुई उन चीज सार वस्तुओं को हमें गुप्त रखना चाहिए उसे प्रकट नहीं करना चाहिए पुराने समय में ऐसा होता था छोटे बच्चे होते हैं घर में या ऐसे कोई मेहमान आ गए हों कि जो हमारे वैष्णव संस्कार वाले न हो तो उनको रसोई घर में नहीं जाने दिया जाता था पुराने समय में तो ये सबको समझ होती थी कि रसोई घर में बहुत ही पवित्र हो स्नान किया हुआ शुद्ध अवस्था में वो ही रसोई घर में प्रवेश कर सकता है और कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता है ये पुराने समय का आचार था इसलिए सभी अपनी अपनी सीमा को समझते थे पर इन दिनों में अब सबकी घर की रचना और ये लोगों का व्यवहार ऐसा हो गया है कि जिसमें रसोई बंतियों वहीं पर बैठ लोग खाने लग जाते हैं जूते चप्पल पहनकर भी अंदर घुस जाते हैं और जो घर में घुसने के साथ ही सबसे पहले रसोई आ जाती है ऐसे घरों की रचना अब इन दिनों में हो गई है तो ऐसी स्थिति में हमारे इन जो ये वैष्णवाचार है उनको निभाना थोड़ा कठिन हो गया है पर हमें अपना स्वधर्म का आग्रह रखना चाहिए तो अगर हमें घर वर बनवाना हो तो उसमें इन सब चीजों की सावधानी रखनी चाहिए तो प्रभु संबंधी जो भी भोग सामग्री हो उसको किसी के भी सामने हमें प्रकट नहीं करना चाहिए पुराने समय में ये भी नियम था कि जैसे शाक पान आदि हम समारे, तो जब तक ठाकुर जी के भोग न सर जाए तब तक फल और शाक समारे हुए जो छिलके हों ये सब उनको बाहर नहीं डाला जाता था बाहर डालने पर इतना तो बाहर वालों को पता चल ही जाता है कि इसके यहां आज ये शाक हुआ है ये फल आया है तो जब तक भोग न सर जाए तब तक उनको बाहर नहीं डालना चाहिए ऐसा ऐसी प्रणाली और इसी तरह जो काम करने वाले बर्तन मांझने वाले और ऐसे सब जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ भी यही व्यवहार होता था कि हमारे जो पात्र हैं वो अगर हम उनको देते हो तो प्रभु तो की भोग जब तक सर न जाए तब तक जिसमें भोग सामग्री सिद्ध हुई हो, हो वो पात्र उनके संग नहीं जाने चाहिए इसके पीछे की भावना यह है कि प्रभु अरोगे उससे पहले अगर उस बनी हुई चीज वस्तु के बारे में किसी के मन में कुछ ऐसे भाव आ जाएं तो प्रभु उसका अंगीकार नहीं करते हैं इसलिए उसे गुप्त रखना चाहिए जहां तक संभव हो उसके बाद जिन जिन पदार्थों को हम प्रभु को समर्पित करें वो उत्तम होने चाहिए इस बात को समझाते हुए पैंसठवीं कारिका में कि गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं सौवर्ण ही राजत ही ताम्रही पात्र ही, पात ही व्यवहारे परई ही ये सब सोना चांदी तांबा ये सब उत्तम धातुएं मानी जाती हैं। पीतल कांसा का उससे निम्न कक्षा की मानी जाती है जो मिश्र धातु है होती है। और सबसे अधम में अधम लोहे की जो आज हमारे यहाँ प्राय सभी जगह उपयोग में आती है और मिट्टी और एल्यूमिनियम है वो दोनों को एक कक्षा में माना गया है कि अगर उसका एक बार उपयोग करने के बाद उसको फेंक देना चाहिए तो उसका दोबारा उपयोग अगर उसको उच्छिष्ट हो जाता है तो दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है ऐसा पुराना आचार तो जो भी जिससे संभव हो तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे पास उपलब्ध उत्तम धातु के पात्र हों उनको प्रभु सेवा में उपयोग में लाना चाहिए यानी पीतल के और सांबे के चांदी के पात्र हो, तो उनमें सिद्ध करना चाहिए भोग धरने के लिए सोने के पात्र भी हो सकते हैं उसको उत्तमता के क्रम से हमें सोच लेना चाहिए कि अगर हमारी सामर्थ्य चांदी के पात्र में भोग धरने की हो तो तांबे पीतल या स्टील के बर्तन में हम भोग सामग्री सिद्ध करें पर भोग हम चांदी के पात्र में धरें अगर सोने के पात्र की हमारी सामर्थ्य है तो सोने के पात्र में भोग धरें और चांदी के पात्र में सिद्ध करें इस तरह अब जो भोग सिद्ध करने हैं प्रभु सेवा संबंधी उसके बारे में आज्ञा करते हैं कि पाके स्वीयान सतीर्थ्यांश सवर्णान संजय पाक यानी रसोई बनाना उसमें जो स्वीयजन और जो सतीर्थ हो यानी जिनके तीर्थ यानी गुरु सतीर्थ यानी समान समान गुरु जिनके हों ऐसे स्वीयजन और जो सवर्ण हैं समान वर्ण के हों उनको ही शामिल करना चाहिए जिस समय ये वर्णाश्रम के नियम दृढ़ता से पाले जाते थे उस समय ये नियम था बाद में एक समान वर्ण के लोग भी अलग अलग प्रदेश प्रदेश में बसने के कारण उनके आचार अलग हो गए उसके कारण ज्ञाति धर्म प्रबल बन गया क्योंकि जैसे बंगाल का ब्राह्मण मछली खाता है और मछली खाने को वो तामस या निंदनीय नहीं मानता है पर बंगाल के अतिरिक्त जो अन्य प्रदेश के ब्राह्मण हैं वो परंपरा से ब्राह्मण होते हुए भी बंगाली ब्राह्मणों की तरह मछली नहीं खाते हैं। तो सवर्ण होने पर भी ब्राह्मण होने के कारण हम बंगाली ब्राह्मणों को अगर हम अपने यहां रसोई घर में बुलाएं, तो उनका आचार अलग है हमारा आचार अलग है इसलिए जो तो प्रदेश के जो ब्राह्मण होते थे या जो वैश्विक क्षत्रिय होते थे उनकी जाति के भेद हुए तो जो उत्तर दिशा में होते थे उनको औदीच्य कहा गया गिरनार प्रदेश में रहते थे उनको गिरनारा ब्राह्मण कहा गया अजमेर पुष्कर के पास रहते थे उनको पुष्करणा ब्राह्मण बोला गया ऐसे इसी तरह जो दक्षिण में होते उनको द्राविड़ ब्राह्मण कहा गया वो प्रदेश के हिसाब से उन वर्णों में वर्ण एक होते हुए भी लोगों को जाति से उनके आचार और उनकी जो भी क्रियाएं हैं वो समझने में सरलता होती थी और विश्वास बैठता था कि अगर ये जाति के हैं तो इतना तो समझते होंगे तो जाति धर्म है वो प्रबल हो गया वर्ण धर्म थोड़ा कमजोर पड़ गया पर सवर्ण होने पर शास्त्र में उसका कोई विरोध नहीं है पर अगर उसका आचार उस वर्ण के अनुकूल न हो या हमारे आचार के अनुकूल न हो तो सवर्ण होते हुए भी हम उसे हमारे यहाँ प्रवेश न दे ये संभव है कि सभी हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं अधिकतर ब्राह्मण है अभी गोपाल दास है वो वैष्णव है तो अन्य बच्चे ब्राह्मण होते हुए भी उनका आचार गोपाल दास से कमजोर है ऐसे तो वैष्णव होने के कारण वैष्णव आचार का ज्ञान है वो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणाचार्य उनके यहां नहीं पाला जाता है जिस परिवार में से आ रहे हैं वहां पर तो इसके कारण कि गोपीनाथ जी यहां ऐसी आज्ञा करते हैं कि सवर्ण को प्रभु सेवा संबंधी जो रसोई है उसमें शामिल किया जा सकता है पर यह आज्ञा नहीं है उसमें यह विवेक रखना चाहिए कि वो सवर्ण होते हुए भी सतीर्थ है या नहीं यानी वैष्णव है कि नहीं वैष्णव होते हुए भी वो स्वीय है कि नहीं इसको भी हमें देखना चाहिए क्योंकि वैष्णव तो कई होते हैं पर सभी हमारे इतने निकट नहीं होते हैं तो जो निकट न हो जो वैष्णव न हो जो सवर्ण न हो उनको प्रभु सेवा संबंधी रसोई घर में प्रवेश नहीं देना चाहिए आगे छासठवीं कारिका में ये कहा गया समर्प्य व शुचित पूर्व हरए न्यत्र योज वस्तु है उसको सबसे पहले प्रभु को समर्पित करनी चाहिए उसके बाद उसका अन्य कोई उपयोग करना चाहिए ये सिद्धांत रहस्य में जो हमें कहा गया है उसी बात को बिना जी कहते हैं आगे पात्र के बारे में आगे करते हैं कि द्विमुखम शुचि पात्रं पात्रुकम लोमजम शुचि जो वस्त्र पात्र है उसमें स्नान पान और हाथ आदि धोने के लिए जो पात्र का उपयोग किया जाता है वो पात्र द्विमुख होना चाहिए यानी झारी करवा के जैसे जिसमें एक नली लगी हुई हो तो दूसरा उनका एक मुख एक नली वाला मुख और एक दूसरा मुख बड़ा रसोई बनाने में और उसमें द्विमुख होना जरूरी नहीं है पर पीने के लिए स्नान आदि के लिए और कोई वस्त्र आदि हाथ धोने हो उसके लिए तो हमारे यहाँ पुराने समय का जो आचार यही था कि एक जिसको फनाला या फरनाड़ा बोलते हैं वो एक पारी बनी हुई थी उसके ऊपर एक गोल सा आकार बना दिया जाता था बेज उसका उसके ऊपर वो करवा रखते थे करवा को हम दोनों कलाइयों के बीच में रखकर नीचे झुकाकर उसकी नली में से धोते थे अगर खुद धोना हो तो ठाकुर जी को झारी जी आती है वो भी नली वाली झारी जी का आग्रह एक ही कारण है कि वो पवित्र पाप माना जाता है अगर हम आइन दिनों में जो लोटी या गिलास या कप ये जो पात्र हैं वो पात्र पवित्र नहीं माने जाते पुराने समय में लोटी से जब लोग जल पीते तब क्या करते इन दिनों तो हम सीधा ऐसा पी लेते हैं पर ऐसा पीने पर भी उस पात्र की अशुद्धि हो जाती है इसलिए लोग ऐसा करते कि ओख बनाते फिर उस लोटी से ही जल डालते और फिर हाथ और मुंह वापिस उससे जल से धो लेते जिससे कि वो जो जल की धार है उसका सीधे मुंह के साथ संसर्ग न हो तो ये सब पुराने आचार इसी तरह अगर हमें पाव वाव धोने हो तब भी पात्र से सीधे पाँव के ऊपर जल नहीं डालते थे बीच में हाथ रखकर और उससे वो जल डाला जाता था ये प्राचीन आचार है तो अब नल आ जाने के बाद तो विमुख से भी उसके कई मुख हो गए अनेक मुख पात्र हो गए ओवरहेड टैंक है उसमें से सांप की तरह से पाइप जाते हैं और जैसे इस नाग में सहस्र मुख होते हैं ऐसे एक घर में 50-100 जितने मुख उसके हो जाते हैं उस पात्र से तो करीब करीब वही काम देता है जो पुराने समय में करवा देता है तो अब हमें उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए अभी हिंदुस्तान में तो वो नहीं आई ये प्रणाली पर परदेश में ऐसा देखा है कि वहां जो पानी पीने का होता है वो नल भी ऐसा होता है इसमें यो फुआरा आता है उसमें मुंह डाल के पीना होता है यहाँ तो हमें ऐसे पीना पड़ता है वहां हाथ तो नहीं लगाना पड़ता है सीधी धार आती है <laughs> <laughs> तो द्विमुखम शुचि पात्रम पात्र में जो द्विमुख होता है वो शुचि यानी पवित्र माना जाता है और ये का अंशुकम लोमजम शुचि जो वस्त्र होते हैं वो जो लोमजम यानी रुए से रुआटी से बने हुए होते हैं वो शुद्ध माने जाते हैं यानी उनके वस्त्र दूसरे वस्त्रों में कार्पासम आहतम शुद्धम नव कौसुम भय जो कपास के बने हुए यानी सूती वस्त्र जो धुले हुए हों वो क्योंकि जो लोमज हैं यानी रेशम के या ऊन के बने हुए वस्त्र हैं उनके बारे में ये नियम है कि अति अपवित्र न हो ऐसी स्थिति में अगर उसका स्पर्श कोई कर लेता है तब भी ऊन का या रेशम का वस्त्र उसी श्रेणी में ताट का वस्त्र कंतान का वो शुद्ध ही रहता है ऐसा पुराना आचार है पर जो सूती वस्त्र होता है उसके बारे में ये नियम है कि अगर अपवित्र का स्पर्श हो जाए तब उसे धोने पर वो वापिस शुद्ध हो जाता है इसी तरह विप्रेर व्यवहार तीर्थम ब्राह्मण यानी जो शुद्धि पालने वाला जो वर्ग है समाज का वो जिस जल का उपयोग करता हो उस जल को शुद्ध मानना चाहिए यानी ब्राह्मण लोग जिस कुएं में से जल भरते हो अगर जलाशय हो तो उसके जिस घाट पर से ब्राह्मण लोग स्नान पान करते हों, वहां से हमें भी जल का उपयोग करना चाहिए आयन न पुराने समय में लोग गांव में ज्ञाति के हिसाब से मोहल्ले में बसते थे यानी ये सोनी ज्ञाति का मोहल्ला ये नागर ब्राह्मणों का मोहल्ला ये हरिजनवास या ये चमारों की बस्ती ऐसे और वो हर मोहल्ले में अपने अपने कुए होते थे जल की व्यवस्था तो उस ज्ञाति के लोग ही या उस मोहल्ले के ही लोग वहां पर जल लेते थे अन्य लोग वहां नहीं जा सकते थे ऐसे उनका आचार था अगर बड़ा कोई जलाशय हो तालाब तो उसमें घाट बट जाते थे कि ये धोबियों का घाट ये पशुओं के लिए घाट ये ब्राह्मणों का घाट ऐसे तो लोग उस तरह से अपनी गांव की जल की व्यवस्था बना लेते थे तो जहां पवित्र जल हो तात्पर्य है पवित्रता का जो पवित्र जल हो उसका उपयोग प्रभु कार्य में करना चाहिए इसी तरह जो विश्राम स्थल हो या बाग बगीचा हो उनको भी शुद्ध मानना चाहिए यहां तक अपने कल हुआ था मतलब पिछली बार मुझे ऐसा ध्यान है ठीक है नहीं हुआ हो तो आज हो गया इसमें कुछ नई समझ में आया हो तो पूछ लेना अब आगे का विषय है अन्यश्रय संबंध में आप आगे आ करते हैं कि नान्य देवम ब्रजेत नसक्तौप तीर्थेशु तीर्थदेवा भूदेवाचनम अ व्रजेत अन्य वहां न जाए प्रसक्तौ न्यपमेत अगर जाचढ़ अन्य सन्मु तो उसका अपमान तो नहीं करें, कभी भी ना करें। यानी हम अपनी ओर से किसी अन्य देव के दर्शन या पूजन के लिए या प्रार्थना ऐसे किसी हेतु से जाने का कोई हमारे लिए प्रसंग नहीं है क्योंकि हम वैष्णव हैं, तो प्रभु संबंध ही हमारी ये सब क्रियाएं होनी चाहिए तो कृष्ण का ही सेवन कृष्ण का ही प्रसाद ग्रहण की ही स्तुति कृष्ण की ही सेवा दर्शन ये सब हम करते हैं तो अन्य देव के हमें अपनी ओर से नहीं जाना चाहिए ये हमारी अन्यता का प्रमाण है पर जैसे हम जाते हैं वो कहीं रास्ते पर और अन्य देव के देवालय आ जाएं या किसी अन्य देव संबंधी कोई तीर्थ आ जाए तब उन देवों को प्रभु के सेवक मानकर हमारे जैसे वो भी प्रभु के सेवक हैं वैष्णव हैं ऐसा वैष्णवता का संबंध सोचकर भगवत स्मरण का व्यवहार और नमस्कार उनका हमें करना चाहिए और उनका अनादर तो कभी भी नहीं करना चाहिए इसी तरह तीर्थेशु तीर्थ देवाम भूदेवा नाम समर्चनम कभी हम तीर्थ पर जा चढ़े तो वैसे तीर्थ आटन करना आइए कुमार वैष्णव आचार नहीं है तो आवश्यक नहीं है पर अगर हम जा रहे हों तो उस तीर्थ में वहां के जो अधिदेव हैं, उनका आदर करना चाहिए क्योंकि तीर्थ उनका घर है वो उस तीर्थ के स्वामी है गृहस्वामी हैं। हम उनके घर जाएं और गृहस्वामी को हम सत्कार न करें उनका तो अविवेक है इसलिए जिस तीर्थ में भी हम जाएं वहां के अधिदेव हैं उनको उनका आदर करना चाहिए वो आदर भी वो वैष्णव हैं प्रभु के सेवक हैं उस दृष्टि से ही उनका भगवत स्मरण पूर्वक नमस्कार करना चाहिए इसी तरह जो वहां बसने वाले ब्राह्मण होते हैं परंपरा से जिनको पुरोहित कहा जाता है वो उस तीर्थ के रक्षक होते हैं और वहा अपने जो यजमान होते हैं उनको तीर्थ का स्नान पान ध्यान आदि उस संबंधित कर्म करने। उनमें वो अपना कर्तव्य निभाते हैं तो वहां बसने वाले जो ब्राह्मण होते हैं उनका भी हमें अच्छी तरह से पूजन अर्चन सत्कार दक्षिणा आदि हमें करना चाहिए क्योंकि तो ये वो ब्राह्मण वर्ग है कि जो उस स्थान को छोड़ता नहीं है उनके यजमान वहां जाते हैं तब उनकी वृत्ति उनको मिलती है तो जब हम वहां जाए और उनको हम उसकी आजीविका के अनुरूप उनका सत्कार न करें तो दूसरी आजीविका वो कहा से लाएगा अभी के संबंध में ये हो सकता है कि लोग नई पढ़ाई पढ़ने लगे दूसरे व्यवसाय ज्यादातर तीर्थ पुरोहित धर्मशाला होटल या रेस्टोरेंट ऐसी सब चीजें तीर्थ यात्रियों की सुविधा के विचार से लोग करने लग गए हैं पर वो एक अलग विषय है अगर हमारे वो पुरोहित हैं पुरोहित के वो कर्म करते हों तब तो उनका हमें सत्कार करना चाहिए और ऐसा करने में कोई अन्याश्रय का या अन्य विनियोग की आशंका में नहीं करनी चाहिए ये महाप्रभु हमें लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्यात् कपट से हमें वैष्णव होते हुए भी इन सब कर्तव्यों का पालन करना चाहिए हमारे मन में ऐसा करने का कोई आग्रह नहीं हो तब भी ठीक है तो आज यहां तक रखते हैं आप एक कल का करें बोलो कि ज्योतिष आए थे तो उनको तो तो कुछ और कुछ पुत्र होगा तो फिर ऐसा तो कह दिया कि पुत्र ये वहां नहीं उसमें कापट्टी थोड़ी महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कि तुम तुम्हारी स्त्री को पुत्र होगा उसके बाद में उसके मन में ऐसी कुतूहल या जिज्ञासा होनी क्यों चाहिए कि किसी और को पूछना पड़े तो ये एक तरह का अविश्वास हुआ ना गुरु के वचन उसका दंड है ही। और यहां तो ये बात कही जा रही है कि आप कहीं पर जा रहे हैं अगर वो तीर्थ स्थान है और वहां कोई तीर्थ पुरोहित बसता है आपका परंपरा से जिस आप उसके यजमान हो तब उसका सत्कार करना चाहिए ठीक है तो यहां रखते हैं आज